ريم हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार आज का गाना सुनकर आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं कुछ भूतों की बात करने वाला हूँ हाँ साहब बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप क्योंकि मैं बात तो भूतों की ही करने वाला हूँ अब सवाल ये उठता है कि ये भूतों की बात कहा से शुरू करूं और कहां पर ले जाकर उसका समापन करूं? तो साहब चलिए पहले बात शुरू करते हैं और फिर समापन तो अपने आप समय के साथ हो जाएगा देखिए साहब भूतों को मानना या नहीं मानना ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है मगर हम सभी के बचपन में एक ना एक समय ऐसा आया है जब हमने किसी चाचा मामा फूफा या बड़े भाई मौसी किसी ना किसी को पकड़कर कर ये जरूर कहा है कि साहब भूतों वाली कहानी सुनाइए मुझको तो अच्छी तरह से याद है कि एक रजाई में चार पांच बच्चे बैठ जाते थे और कोई ना कोई बड़ा आसपास होता था तो उससे यह कहा जाता था कि भूतों वाली कहानी सुनाइए और साहब वो भूतों वाली कहानी सुनाने के लिए बड़ा अच्छा माहौल तैयार किया जाता था बाकायदा रोशनी धीमी की जाती थी पर्दे गिरा दिए जाते थे और उसके बाद उन कहानियों में कहीं ना कहीं तरह तरह के भूत किसी सिर कटा भूत कभी लंगड़ा भूत कभी उल्टे पांव वाला भूत ऐसे जिक्र आते जरूर रहते थे तो साहब उन्हीं भूतों का जिक्र मैं करने वाला था आपके साथ बात करते समय भी क्योंकि मेरी जिंदगी में भी कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं जरूर हैं जिनको कि मैं यही कह सकता हूं कि साहब ये भूत प्रेत इत्यादि से संबंधित है अच्छा आप ये कहेंगे कि पहले घटना बता दो फिर आगे बात करना तो चलिए साहब ये भी एक बात कर ही लेते हैं क्योंकि भूत प्रेत से संबंधित बातों के बारे में बातें करना सुनना बहुत मजेदार होता है अक्सर और वो भी खास तौर से तब जब समय दिन का हो और या फिर कई लोग साथ में बैठे हों अकेले कमरे में अंधेरे के बीच में बैठकर भूतों की बात सोचना भी मेरे लिए तो भाई साहब बहुत भारी चीज होती है क्योंकि देखिए मैं आपको पहले मैंने कहा ना मैं अपनी बात बता दू देखिए मुझको भूत प्रेत ऐसा कोई ज्यादा भरोसा है नहीं मगर डर जरूर लगता है हाँ डरता हूं साहब मैं भूत प्रेत से क्योंकि एक एक डर होता है ना अनजाने का डर वो होता है पता नहीं भूत क्या कर लेगा अरे यार कर क्या लेगा ये तो समझ नहीं आता जब उसको तर्क के आधार पे सोचे तो हमको लगता है क्या कर लेगा यार हाथ पैर तोड़ देगा तो तोड़ देगा ठीक है हाथ पैर तोड़ेगा तो जुड़ जाएंगे हाथ पैर मगर फिर अब समझ नहीं आता कि क्यों डर लगता है मगर डर जरूर लगता है तो साहब आपको बताते हैं एक बार हम छपरा में थे नौकरी आपको बताइए मैंने बहुत जगहों पर की तो उसमें छपरा भी एक जगह थी नौकरी की शुरू शुरू के दिन थे छपरा से हर शनिवार घर जाया करता था घर मतलब बनारस जाया करता था और छपरा से बनारस की दूरी यू कुछ बहुत ज्यादा नहीं है लगभग 120 किलोमीटर या 120 मील ऐसा कुछ है तो एक गाड़ी चलती थी जो छपरा से जाती थी और एक बीच में बड़ा स्टेशन पड़ता था बलिया और उसके बाद बलिया के बाद बड़ा स्टेशन पड़ता था बनारस तो ट्रेन को ऐसे नापा जाता था कि जितना समय छपरा से बलिया जाने में लगता है उतना ही समय बलिया से बनारस जाने में लगता है अच्छा ये गाड़ी जो थी ऐसी थी कि ये बनारस से आती थी और छपरा आके और फिर वापस बनारस जाती थी पैसेंजर ट्रेन गदैया टाइप की और उसका ये था कि उसका टाइम तो कुछ था रेलवे ने टाइम तो अलबत्ता दिया हुआ था मगर वो चलती वो अपने मन मर्जी थी तो साहब हम एक बार शनिवार का दिन ऐसे ही अपना बैंक का जो भी कामधाम था उसको करने के चक्कर में कुछ करके कुछ नहीं करके और साहब भाग गए भाग के पहुंच गए छपरा स्टेशन पर छपरा स्टेशन पर पहुंचे देखिए वहां गाड़ी के समय से पहुंचने की बात नहीं थी जब आप पहुंचे उस समय गाड़ी है कि नहीं ये सवाल ये उठता था तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक बार बताया हुआ है कि छपरा में जो गाड़ियों का समय था वो उसका कोई निर्धारण नहीं था तो साहब वहां भी ये था कि ये गाड़ी सुबह आती है तो अब सुबह तो कभी आती नहीं थी हमेशा देर से ही आती थी तो उस दिन भी मैं कुछ एक दो बजे के आसपास जब वहां पहुंचा तो ये पाया कि साहब गाड़ी तो अभी तक नहीं आई है तो भाई जब आएगी तभी तो चलेगी तो हम में से वहां पर बहुत लोग इकट्ठे होते थे शनिवार को जाने वाले जो बलिया जाते थे या बलिया से आगे भी जाते थे बनारस तो शायद जाने वाला मैं ही अकेला था उस समूह में मगर पता लगाया किसी ने कि साहब गाड़ी जो है बलिया से चल चुकी है तो इसका मतलब अभी उसको आने में दो तीन घंटे लगने वाले थे अब साहब सवाल ये उठा कि ये दो तीन घंटे क्या किया जाए तो हम उस जमाने में साहब अच्छे खासी सिगरेट पिया करते थे अच्छे खासी सिगरेट ये मतलब कि आपको ये बता दें कि दिन भर में दो या तीन पैकेट पी जाना हमारे लिए बड़ी मामूली सी बात थी तो साहब हम कोने में खड़े होकर के सिगरेट पी रहे थे एक नॉवेल अपने साथ हमेशा रखते थे तो वो नॉवेल निकाल लिया और उसको पढ़ने का प्रयास करने लगे मगर हमको कहीं बैठने की जगह नहीं मिल पा रही थी तो हमने धीरे से देखा कि एक हॉल नुमा जगह है जो आरएमएस का था वो रेलवे मेल सर्विस वालों का एक हॉल था तो उस हॉल में बहुत सी मेज कुर्सियां पड़ी थी मुझे लगता है शॉर्टिंग होती थी वहां पर और उस समय शॉर्टिंग का टाइम नहीं था इसलिए वो हॉल पूरा खाली पड़ा था तो हमने सोचा कि चलो यार इस हॉल में चले जाते हैं। यही बैठ कर के आराम से सिगरेट पिएंगे और अपनी नोवेल पढ़ेंगे तो साहब जब हम वहां आराम से बैठने की जगह ढूंढ रहे थे तो देखा कि एक मेज पर एक सज्जन बैठे हुए हैं जो थोड़ा चोगा उगा पहने थे और उनके बगल में एक आदमी कुछ मिमियाता सा बैठा हुआ है अब साहब हमारा भी मतलब युवा युवावस्था थी तो थोड़ा गरम खून रहता ही है चले गए पूछने की अरे क्या बात है भाई क्यों उसको सता रहे हो ऐसा पूछने का ख्याल था हमारा जब वहां पहुंचे तो वो सज्जन जो थे चोघे वाले वो उस आदमी को बता रहे थे कि नहीं तुम्हारा बच्चा ठीक है हमने पता कर लिया है तुम आराम से जाओ बच्चे को कुछ नहीं हो तो हमने कहा साहब ये आप क्या कहीं मतलब इनको ईरान तुरान के खबरें सुना रहे हैं क्या कर रहे हैं वो बोले जनाब आप कौन हैं हमने कहा यार हम जो भी हैं ये तुम क्यों इस तरह की कहानियां बता रहे हो कि बच्चा ठीक है फलाना है मेरे जिन ने आके बताया है ये सब वो बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि अरे तुमसे क्या मतलब भाई वो आदमी भी कहने लगा अरे साहब छोड़ दीजिए जाने दीजिए बाबा हैं बता रहे हैं हमने कहा यार बाबा तुमको बेवकूफ बना रहे हैं हम इतने शरीफ शब्दों में नहीं कहा था हमने कुछ थोड़ा और भारी शब्दों में कहा था जिनका हम इस्तेमाल इस वक्त नहीं कर सकते हैं तो साहब वो कहा उनसे और हमने कहा कि अरे यार छोड़ो तुम ये सब बाबा गीबा का चक्कर टेलीग्राम दो पूछो बच्चे का हाल और तब उसके बाद आने जाने के बारे में निर्णय लो उस जमाने में साहब टेलीफोन तो उतने थे नहीं और टेलीफोन करना भी बड़ा महंगा काम था मगर टेलीग्राम तो भेजा ही जा सकता था वो बोला हाँ हमने टेलीग्राम भेजा है मगर अभी तक जवाब नहीं आया है क्योंकि गांव तक तार पहुंचने में भी टाइम लगता है, है हम बात समझ गए अब साहब वो जो बाबा थे चोगे वाले वो हम पर चढ़ दौड़े हमसे बोले साहब आप हमने कहा यार हमसे कोई मतलब नहीं तुम्हारा हमसे कुछ बात मत करो तुम इस आदमी को बस बेवकूफ बना रहे हो बोला हम इससे कुछ ले थोड़ी रहे वो आदमी सा बोला हम साहब खाली इक्यावन रुपया दिए हम और कुछ दिए नहीं हमने कहा देखिए वो क्या, आप कह रहे हैं, कुछ लिए नहीं है ये कह रहे क्या? बाबा बोले अरे भाई हम इक्यावन रुपये नहीं मांगे इनसे इन्होंने खुद से दिए हैं खैर साहब जो भी बात हो बाबा हमसे कहने लगे कि भाई हमको सिगरेट पिलाओगे हमने कहा पिला देंगे सिगरेट तो हम एक सिगरेट उनको भी दे दिया बाबा अपना सिगरेट उगरेट लेकर के वो मुट्ठी में बांध के बढ़िया से उसका कश खींचे कि साले को आधा सिगरेट जो था एक कश में उनके घुस गया हमने कहा यार ये तो बड़ा मतलब बाबा आप तो बड़ा सॉलिड सिगरेट पीने वाले हैं बोले अब हम सिगरेट कहाँ पीते हैं हम तो गांजा पीते हैं कहा अच्छा ये भी सही है खैर साहब उसके बाद बाबा हमसे कहने लगे बैठो तुम्हारे बारे में भी कुछ बता दें हमने कहा यार हमारे बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं हम बड़े खुश हैं हम हमें कोई अब साहब बताइए स्टेट बैंक में अफसर हैं उसके बाद हम क्या उनसे बाबा साले को पूछने जाते मगर खैर साहब बाबा जो थे वो बोले कि नहीं नहीं बैठो तुमको बताते बैठ गए बाबा ने अपनी कुछ आँख बंद की कुछ अपना मंत्र पढ़ा फूका ये सब और उसके बाद हमसे कहने लगे कि अब हमें समझ आ गया कि तुम्हारा दिमाग क्यों इतना खराब रहता है हमने कहा यार तुम साले को हमारी सिगरेट भी पी रहे हो दिमाग भी हमारा खराब बता रहे हो मजाक में हमने बोला तो बोले कि अरे यार ऐसी बात नहीं हम तुमको ये बता रहे हैं कि तुम ऐसे हमसे मतलब इतने उज उनका शब्द कुछ और थे उन्होंने कहा कि ऐसे उजड़ ढंग से हमसे बात कर रहे हो और मतलब हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं तुम्हारा बोला कि हम तो नॉर्मली अगर ऐसा होता तो हम तो इस पर बहुत बहुत कुछ कर बैठते हमने कहा अगर तुम्हारे अंदर साले फिर वही हम शब्द नहीं सही इस्तेमाल कर रहे हैं हमने कहा अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है तो साले अभी भी कर बैठो हम तो तुमसे कुछ कह नहीं रहे जो करते बने करो बोला कि यार हम तो कुछ भी कर दे मगर तुम्हारे कंधे पे ये जो लंगड़ा बैठा है ये लंगड़ा हमसे तगड़ा है बोला कंधे कंधे बैठा बैठा लंगड़ा लंगड़ा बोले बोले यार तुम्हारे पर एक प्रेत बैठा है और बोले ये साला तुम्हें छोड़ नहीं रहा है और बोला ये तुम्हारी रक्षा करता है और साहब ये कोई भी जो तुम्हारे खिलाफ जाता है ये उसको तोड़ देता है हमने कहा यार अच्छा ये क्या बात हुई बोले हाँ हमने कहा यार लंगड़ा हमारे ही कंधे पे क्यों बैठा है और हमें क्यों नहीं दिखता बोला तुम्हें नहीं दिखता बोला हमें भी नहीं दिखता मगर हमारे प्रेत ने देख के बता दिया एक अच्छा खैर साहब अब उसके बाद वो हमें दो तीन बातें बताने लगे कि तुम्हारा अब तुम मोटरसाइकिल चलाते थे और तुम्हारा मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था और तुम गिरे थे और ये फलाना हुआ था हमने कहा यार मोटरसाइकिल चलाते थे तो गिरेंगे ही इसमें कौन सी ऐसी खास बात है बोला नहीं और तुम जो थे वो तुम्हारे सिर में चोट नहीं लगी थी ये हुआ था। हमने कहा यार ठीक है नहीं लगी तो इत्तेफाक था बोले इत्तेफाक नहीं था बोले वो लंगड़े ने तुम्हें बचा लिया हमने कहा अच्छा बोले कि और हमने पता कर लिया है ये लंगड़ा तुम्हारे ऊपर रहेगा सालों साल तक रहेगा हमने कहा यार अब ठीक है सालों साल रहेगा साल हमारा ट्रांसफर करवा दे पटना तो कुछ बात है तो हंसने लगा बोला कि अब यार ये सब फालतू बातें मत करो तुम खैर बात खत्म हो गई हम आपको यह बताना चाहते हैं कि प्रेत का जिक्र जब आया तो उस वक्त एक पॉजिटिविटी मतलब उसने कहा ना प्रेत आपकी रक्षा कर रहा है ये था। मगर हम ऐसे आम पे जब भी भूत प्रेत का जिक्र सुनते हैं तो पॉजिटिविटी की बात कभी नहीं आती हमेशा नेगेटिविटी की बात आती है तो साहब यह भूत प्रेत सवाल यह है कि भूत और नेगेटिविटी हम इस पे विचार करने लगे कि ये नेगेटिविटी क्यों है भूत हमेशा बुरा ही क्यों होता है हमें कभी अच्छा क्यों नहीं होता है साहब जब इसको सोचा ना तो इस पे हमको एक रेडियो में प्रोग्राम सुनता हूं उससे एक क्लू मिला उसमें उन्होंने कहा कि साहब ये जो भूत है ना इसको जरा दूसरे नजरिए से भी देखिए भूत का मतलब भूतकाल है पास्ट, तो साहब जो भूत काल है जब हम उसकी बात सोचते हैं तो बहुत डर जाते <coughs> सॉरी क्यों डर जाते क्योंकि अतीत हमेशा आपको यह बताता है कि भैया आपने जो भी किया था ना उसको करने का इससे बेहतर तरीका भी हो सकता था और उसी में आपकी कुछ ना कुछ गलतियां भी आपके सामने ला देता है तो मतलब भूत इसलिए डरावना लगने लगता है क्योंकि वो भूत हमारा अतीत है ऐसा देखिए मैं ये अपना अंडरस्टैंडिंग से बता रहा हूं मैंने जैसा आपसे कहा कि बात से बात निकलती है तो भाई आप अपनी बात जब करेंगे तो आप अपना एग्जाम्पल देखिएगा मैं आपको अपने उदाहरण से बता रहा हूं मुझको अक्सर ये जो भूत है ना ये मुझे ये लगता है बताता है कि भाई अगर तुम ऐसा के बजाय ऐसा किए होते क्योंकि किसी ने कहा बहुत अच्छी बात कही है कि अंग्रेजी में एक शब्द है इफ ओनली तो इफ ओनली जो है ना ये भूत से रिलेटेड है कि भैया इफ ओनली आई हैड डन दिस तो शायद कुछ फर्क बात होती If only, मैंने ये किया होता इसकी जगह पर यह हो जाता तो सब यह सवाल है कि अच्छा अब यह सब बातें सब भूत सामने कब आते हैं जब आप अकेले में होते हैं देखिए अकेला एकांत एकाकी मैं इन सारे शब्दों के शब्दार्थ पे नहीं जा रहा हूं अकेले का मतलब मेरा मतलब यह है कि अकेला आप तब हैं जिस समय की आपको कोई भी और दूसरी बात दिमाग में नहीं है तो दूसरी बात दिमाग में नहीं है तो ये भूत सामने आ जाते हैं और जब ये भूत सामने आते हैं तो लगते हैं डराने क्यों डराने क्योंकि ये आपको बता रहे हैं कि भैया सुधार हो सकता था तो यार ये सुधार ये ये ए, इफ ओनली ये सारी बातें जो हैं, चूंकि ये हमको डराती है इसलिए हम भूतों से डरते रहते मगर ये भूत अकेले में ही क्यों आते हैं अरे भैया भूत अकेले में सिर्फ इसलिए आते हैं कि आप कुछ और नहीं कर रहे हैं मैं देखिए मैं आपको बताऊं अगर मुझको लगता है कि अगर मैं दिन भर में कुछ ना कुछ करता रहूं कुछ ना कुछ करता रहूं से मतलब आपको मैं बताऊंगा आपको मैंने पहले भी बताया है कि मैं बहुत से काम करता रहता हूँ फालतू तो कुछ ज़रूरी कुछ बेजरूरी और उन सब के चलते मुझे खाली समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है यानी कि मैं टीवी पे सीरियल देखने के लिए भी मुझको वो समय ढूंढना पड़ता है कि, कि जिस समय साइकिल चलाऊँ तो उस समय सामने टीवी पर एक सीरियल लगा के देख लूँ तो यानी वो मेरे सीरियल जो हैं वो साइकिल चलाते समय पूरे होते हैं सच बात तो यह कि साइकिल चलाते समय भी मैं अकेला होने की हिम्मत नहीं कर पाता हूं क्यों नहीं कर पाता हूं क्योंकि मुझे भूतों का डर लगा रहता है तो अब जब आप भूतों के डर से घिरे हुए हैं ना तो भाई साहब इसको मैं तो ये कहता हूं कि अगर मसरूफ रहे आदमी तो ये जो मसरूफियत है ना ये आपको उन भूतों से बचाए रहती है नतीजा क्या होता है कि भैया हम अपने आप को बिजी रखते हैं बिजी विद देखिए जब तक कुछ काम धाम करते थे ना यानी नौकरी चाकरी करते थे तो नौकर थे तो नौकर अब जब नौकर हो भैया तो तो मालिक जो कह रहा है उसकी बात सुनो करो जो कहता है करो उसके बारे में सोचो आपको पता है ना बैंक में अक्सर आपसे कहा जाता है कि भाई आप घर जा रहे हैं मगर जरा सोचकर आइएगा साहब लोगों की बड़ी आदत होती है कि जरा सोच के आइए घर पे जाके आराम मत आइएगा सो तो में, में अरे सोचने में क्या लगता है यार हमारा अपना टाइम है उसकी तुमको कोई चिंता नहीं उसकी चिंता नहीं करते वो सोचने घर में जाके सोचते रहो तो इसका मतलब जब नौकर हो तब तो मसरूफ रहे ही अब हमारे जैसे खाली हो गए दस साल हो गए खाली हुए मगर तब भी कोशिश करते हैं कि अपने आप को किसी न किसी चीज में बिजी रखें व्यस्त रखें मसरूफ रखें क्यों मसरूफ रखें क्योंकि ये भूत ना आने पाए तो साहब मेरे को ऐसा लगता है कि इन भूतों और मसरूफियत इन दोनों का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है जब एक आता है तो दूसरा चला जाता है तो अब अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा ना सबसे शुरू में ही एक बात हुई थी कि प्रेत का पॉजिटिव एस्पेक्ट, भूत का वो एक फिल्मी गाना है ना, कोई लौटा दे, तो दे मेरे बीते हुए दिन आप सुनते हैं तो आपको डर लगने लगता है कि यार ये क्या कह रहा है बीते हुए दिन अरे वो पल छिन जिनकी बात वो कर रहा है तो भैया उसके लिए बड़े अच्छे रहे होंगे तो अब मैं यह भी सोचने लगता हूं कभी कभी कि यार ये खाली उसी के लिए अच्छे थे क्या हमारे बीते हुए दिन हमारे पलचिन तो वो क्यों नहीं सामने आते उनके लिए कहना पड़ता है कि भैया कोई लौटा दे इसका मतलब कि जो अच्छे पलचिन थे जो अच्छे बीते हुए दिन थे वो किसी और ने रख लिए हैं तो हम कह रहे हैं कि कोई तो उनको लौटा दे हाँ सच बात है क्योंकि जो अच्छे दिन होते हैं ना उनकी यादें हम अपने पास से हटा देते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने हटा दी हैं या आपने हटा दी हैं आदतन मुझको ऐसा लगता है कि हमको लगता है कि अच्छी बातें ये तो हमारा राइट था इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई हमारे एक मित्र हैं वो अक्सर हर बार में यही बात कहते हैं कि तो इसमें क्या बड़ी बात है? हर चीज में मतलब यानी अगर हम ये कह दें कि साहब अब आज हम ट्रेन में जा रहे थे और ट्रेन लेट हो गई तो बोले इसमें क्या बड़ी बात है हम हवाई जहाज से गए जल्दी पहुंच गए बोले इसमें क्या बड़ी बात है हवाई जहाज से जा रहे हो जल्दी पहुंचोगे ट्रेन से जा रहे हो लेट पहुंचोगे भीड़ बहुत थी तो इसमें क्या बड़ी बात तो अच्छा सवाल यह है कि हर अच्छी बात के लिए हमको यही लगता है कि ये तो हमारा राइट था और चूंकि राइट है तो जो राइटफुल्ली जो चीज मिल गई उसके लिए तो हम कभी ऐसा कुछ कहते ही नहीं कि वो उसकी याद आ रही है यानी जैसे तनखा मिलने की याद कभी नहीं आती बोनस मिलने की याद नहीं आती मगर वो हमारी पेंशन पचास परसेंट से चालीस परसेंट कर दी गई उस पेंशन की याद बराबर आती रही है तो अब सवाल ये है भैया कि अच्छी बातें तो कोई लौटा दे मगर जो बुरी बातें यानी जो भूत है वो हमेशा हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और हम उन भूतों से बचने के लिए अपने आप को व्यस्त रखें सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं योगा करते हैं उसके बाद अखबार में तीन चार घंटे लगा देते हैं टीवी देखने में कुछ घंटे लगा देते हैं अगर जो धर्मपत्नी है घर में तो उनसे थोड़ा बहुत झगड़ा फसाद करना फिर खाने का इंतजार करना या खाने के लिए झिकझिक करना या मतलब कुछ ना कुछ काम निकालते रहते हैं क्यों डरते हैं भूतों का डर है हमको अरे वो वाले भूत नहीं वो जिनके लिए कि गाना गा रहे 20 साल बाद और वो कौन थी के गाने वो नहीं वो वाले भूत नहीं ये अपने भूत जो हमने ही बनाए अच्छा यहां पर हमने बनाए पे आपको बता दू कि अगर आप मैं अपने बारे में बता रहा हूं आपको कि अगर मैं लॉजिकली सोचने लगता हूं ना तो जिन चीजों को मुझे लगता है इफ ओनली जिनके बारे में बात होती थी अगर मैं ये सोचने लगता हूं कि इफ ओनली वाली बात तो वहां पर मुझको ये लगता है कि इफ ओनली मैं क्यों मैं इफ ओनली कर रहा हूं अरे यार जो भी डिसीजन किसी समय भी लिया गया किसी मेरी मजबूरी तो थी नहीं कि मैं वही डिसीजन लू उस वक्त भी मेरे पास दो या तीन रास्ते थे मगर मैंने एक पर्टिकुलर रास्ता चुना और भाई जब आपने चुन लिया यार जब चुन लिया तब उसके बाद उसका पछतावा क्यों उससे डर क्यों लग रहा है डर लग रहा है उसके नतीजों से देखिए साहब यहां पर मैं आपको अपने उदाहरण से ही बताऊंगा अपना उदाहरण सीधा सा है जब आप नौकरी करने चले थे तो उस समय तो मेरे जैसे व्यक्ति के पास कई नौकरियां थी और हमने साहब चुन करके एक पर्टिकुलर नौकरी चुनी जब वो नौकरी चुन ली तो बाद में समझ आया कि भैया ये तो गलती हो गई मगर अब गलती हो गई तो हो गई उसका उसका ओनरशिप तो हमारा है ना हमने निर्णय लिया तो मजबूरी कहा थी कि मजबूरी हम हाँ मजबूरी तब थी जब नौकरी नहीं मिल रही थी चार साल तक हम बाकायदा रजिस्टर्ड बेकार रहे तो रजिस्टर्ड बेकार मतलब कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करती थी उस जमाने में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बाकायदा नाम लिखा के बेकार थे तो साहब बेकार थे तो थे अब क्या करें भाई यार उस बेकारी के दौर में अगर कोई हमसे कहता है भाई कोई भी नौकरी मिल जाए तो वो हम मजबूरी कहलाती मगर ऐसा हुआ नहीं हमको कई नौकरियों का ऑफर आया बाद में चार साल बाद आया ये बात अलबत्ता सही है मगर आया तो जब आपको चार साल बाद कई नौकरियों का ऑफर आया तो उसमें से आपने एक चुन ली और जब एक चुन ली अब उसके बाद कह रहे हैं कि साहब ये तो गलती हो गई अरे भाई अपनी गलती की ओनरशिप हमारी गलती है हमारी ओनरशिप है और जब ओनरशिप आपने ले ली तब डर कैसा तब इफ ओनली क्या <coughs> सॉरी मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा मैं सिर्फ यही कहूंगा कि भैया ये जो भूत प्रेत है ना ये हमने ही बनाए जैसे वो कहते हैं ना कि भगवान और आदमी जब आमने सामने आए तो दोनों ने कहा कि ये तो मेरा ही क्रिएशन है भगवान भी आप ही ने क्रिएट किया है या भगवान ने आदमी को क्रिएट किया ये दोनों ही बातें सच है क्योंकि भगवान भी हम ही ने बनाए तो जब भगवान भी हमी ने बनाए तो हम उन भगवान से मांगते हैं कुछ ना कुछ भाई अपनी बनाई हुई चीज से ये आप मांग रहे हैं यहां पर क्या है कि अपने बनाए हुए भूत से ही हम डर रहे हैं पता नहीं मुझे लगता है कि यार ये तो कोई बहुत वैलिड बात नहीं हुई मगर चलिए कोई बात नहीं आप भी जरा अपने भूतों को देखिए भाई और सोचिए कि उन भूतों को क्या कोई उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है जिसे बोलते हैं सकारात्मक पक्ष है क्या चलिए साहब तो आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं मगर देखिए बात करते रहिए सकारात्मक पक्ष कहीं ना कहीं निकलकर जरूर आएगा अगर बातें करनी बंद कर दी ना तो बातें समाप्त हो जाएंगी मिलते हैं अगले हफ्ते फिर आपसे। तब तक के लिए नमस्कार और आपने अपना बहुमूल्य समय मेरी बात को सुनने के लिए दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं मोहब्बत हाथ मलती है ओ